पत्रावली एक श्री हरिदास बिहारीदास देसाई को लिखित शिकागो सितंबर अठारह सौ चौरानवे प्रिय दीवान जी साहब बहुत पहले से ही आपका कृपा पत्र मिला था लेकिन चूंकि मेरे पास कुछ विशेष लिखने को नहीं था मैंने उत्तर लिखने में देर की जी डब्ल्यू हेल के प्रति आपका कृपा पूर्ण वक्तव्य बहुत ही आनंद देने वाला साबित हुआ क्योंकि उनके प्रति मैं इतना भर ही ऋणी था इस समय मैं पूरे इस देश की यात्रा कर रहा हूं एवं सभी चीज़ों को देख रहा हूं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच गया हूं कि संसार में केवल एक ही देश है जो धर्म को समझ सकता है वह है भारत हिंदू अपनी संपूर्ण बुराइयों के बावजूद नीति एवं आध्यात्म में दूसरे राष्ट्रों से बहुत ऊँचे हैं एवं उसके निस्वार्थी सुपुत्रों की समुचित सावधानी प्रयास एवं संघर्ष के द्वारा पाश्चात्य देशों के विरोचित तत्वों को हिंदुओं के शांत गुणों के साथ मिलाते हुए एक ऐसे मानव समुदाय की सृष्टि की जा सकती है जो इस संसार में अब तक पैदा हुई किसी भी जाति से यह समुदाय कई गुना महान होगा मुझे पता नहीं कि मैं अब कब लौटूंगा लेकिन इस देश की अधिकांश चीज़ों को मैंने देख लिया अतः शीघ्र ही यूरोप और फिर भारत चला जाऊंगा आपके लिए एवं आपके भाइयों के लिए सर्वोत्तम कृतज्ञता एवं प्रेम के साथ आपका चिर भी विवेकानंद